ये तो ये निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्या स्थूल विषय समाधि दोनों प्रकार का सवितर्क और को दर्शाने के बाद सूक्ष्म विषयक समाधियों का वर्णन करने जा रहे हैं और भी अतिदेश प्रक्र ये तो ये वह मुझे अतिदेश कर दिया सीधे ही अलग अलग लक्षण करने की जरूरत नहीं है लक्षण वही है विषय मात्र परिवर्तन तत्र भूत सूक्ष्म अभिव्यक्त धर्मगेश देश काल निमित्ता अनुभव कहते हैं उन दोनों में से भी सविचारा और निर्विचारा का अंतर क्या है भाष्यकार व्याख्यान करके बता रहे हैं तत्र त्र तचार निर्विचारोर मध्य भूत सूक्ष्म अभिव्यक्त धर्मगेश भूत सूक्ष्म आप सीधे तो अपने अंकों से तो देख नहीं सकते ना कोई अनुभव कर सकते हैं अंकों से इंद्रियों से नहीं किंतु आप घट को देखेंगे और घट को देखने के बाद से कारण का चिंतन करेंगे चिंतन करते करते उस कारण का ध्यान करने से घट का कारण ही भूता भूत तन मात्रा पृथ्वी तन मात्रा जो पृथ्वी रूपी जो भूत सूक्ष्म है उसका आप अनुभव कर सकेंगे विनाश स्थूल आलंबन का सूक्ष्म आलंबन तक पहुँचना सीधा शुरू में किसी को भी संभव नहीं है इसलिए अभिव्यक्त धर्म गेशो। तो अभिव्यक्त धर्म घटपिन में ऐसे भू सूक्ष्म देना ताकि सीधे ही आप जो इसमें नहीं कर सकते हैं तो पहले कार्यालित होकर के सूक्ष्म पहुंचना इतना ही अंतर है पहले में अब कार्य भी टिक गए थे और अब कार्य का कारण कारण का कारण कारण का कारण कारण का कारण ऐसे भूसूक्ष्म तक चले जाना उस कारण की धारा में उसके जो मूल कारण है भूसूक्ष्म वहां तक जाओ और निर्विचार में तो और आगे जाएंगे भू सूक्ष्म का भी जो कारण अहंकार अहंकार भी कारण महतत्व महातत्व का भी कारण प्रधान मूल प्रकृति वहां तक ले जाना है सभी चारा होने के नाते क्या भूत सूक्ष्मी तक की जाना इसलिए भाष्यकार ने कहा भूत सूक्ष्म अभिव्यक्त धर्म के अभिव्यक्त धर्म वाला भूत सूक्ष्मी कैसा है देश काल देश काल निमित्ता अवच्छिन्देश देश काल तथा निमित्त के अनुभव द्वारा अवच्छिन्न जो समापत्ति है देश काल और निमित तीन चीज ले रहे हैं इनके द्वारा ही आपका अनुभव हो सकता है इनके अनुभव के द्वारा ही आप उसका अनुभव करें कहने के तात्पर्य है देश से परिचिण घट काल से परीक्षिण घट या निमित्त से परिच्छन घट है तब द्वारा उसके अनुभव आप कर रहे हैं देश परिच्छन वस्तु का अनुभव करते हैं आप कहीं काल परिच्छन वस्तु का अनुभव कर रहे हैं कहीं तो निमित्त से परिचित वस्तु वस्तु ही निमित्त होता है वस्तुअंतर निमित्त से एक वस्तुंतर का अनुभव होता है निमित्त से परिचिन वस्तुओं को आप अनुभव करते हैं तद अनुभव के द्वारा आप भू सूक्ष्म पहुंचेंगे और उसके ध्यान करने लगेंगे तारसनापत्ति तारस ध्यान जिन समाज का नाम सविचारा इतना गंध तर्मात्र शेष तरमात्र चतुर्वी सह पार्थिव परमाणु उत्पत्ति निमित क्या है या उस निमित्त की व्याख्या है गंध तन मात्रा के साथ दृष्टांत के लिए गंध तन मात्रा के से सीधे ही पार्थिव परमाणु की उत्पत्ति नहीं मानते है योग शास्त्र में भी पंचीकरण के सदृश है पंचीकरण नहीं थोड़ा है थोड़ा अंतर है गंध तन मात्रा जो है रस तन मात्रा रूप तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा शब्द तन मात्रा इन चारों तनमात्रों की सहायता लेकर के ही पृथ्वी गंध तन मात्र क्या करेगा पृथ्वी के परमाणु को पैदा करता है सम्मिश्रित तो करके नहीं पंचीकरण में परस्पर सम्मिश्रण एक विलेक्षण पद्धति से की जाती है वैसा नहीं लेकिन उनकी सहायता के बिना भी कर नहीं सकता बस यही अंतर है तो न्यायिकाव्य में क्या है परमाणु स्वतंत्र पृथ्वी परमाणु स्वतंत्र जो मिल गया जनुक बन गया उनके लिए जलीय परमाणु अन्य परमाणुओं की सहायता की जरूरतें नहीं है और यहाँ तो परमाणुओं की भी उत्पत्ति है एक ये भी है यहाँ तो गुणों का में सतरजम की विषमता होती महत्व पैदा हुआ महत्व में रजगुण प्रदान होने के बाद उसके अंदर अहंकार हुआ उसमें भी सत्वांश उस भी तीनों रहेंगे ना उससे सत्वांश के साधारण का कुछ उत्पत्ति मनादि का असाधारण की प्रत्येक अलग अलग इंद्रियां सर रजगुण के भी साधारण और असाधारण की कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति है ना और अंत में तो तमोगुण का साधारण और असाधारण वहां पर तनमात्र उत्पन्न को प्राप्त नहीं किया है कहा जाता है वो जो तन मात्राएं हैं उनको भू सूक्ष्म कहते हैं हम और वे भूसूक्ष्म क्या करेंगे अन्य भूसूक्ष्मों के साथ धन तन मात्रा अन्य तन मात्राओं की सहायता को ले करके क्या करता है पृथ्वी के परमाणु को पैदा करता है वो उसको हम कहते हैं भौतिक सृष्टि जो क्या कह भूतों से भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुआ और परमाणु वाली परंपरा से आप देख रहे हैं घट को अवैन से मिलकर मिल करके अवैवी विशेष का आपने उत्पादन कर लिया घट से आरम्भ करके हमें उसका कारण कपाल कपाल का कारण का पिंड पिंड का कारण मृत का चूर्ण मृत्य का, का चूर्ण हो गया त्रशेणु त्रशेणु का भी कारण हो गया धिणु धिणु का कारण परमाणु परमाणु का कारण इसका कारण परंपरा का चिंतन करते उसका ध्यान करना है ऐसे करते करते स्थिति वो दिन आएगा जब बाह्य कार्यालम्बन की बिनाई सी रही आप भूत सूक्ष्म का ध्यान कर सकते हैं उसको निर्विचारा में ले रहे हैं तथा भी एक बुद्धि निर्धार निर्विचार में जाने से पहले एक बात और कह दे रहे हैं तथा इस समाज में भी जो होता है समाधि में एक बुद्धि निर्वाह्यम एव उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्म आलम्बनी भूतम समाज प्रज्ञायाम इस समापत्ति में भी एक बुद्धि रूपा ज्ञान होता है बदलते रहेंगे आप एक आकार प्रति यहाँ भी चलेगी एक बुद्धि प्रभाव होता है यहाँ पर भी एक बुद्धि होता है बस और बुद्धि धर्म विशिष्ट उदित बने वर्तमान धर्म विशिष्ट भूत या भविष्यत की नहीं वर्तमान धर्म विशिष्ट ही होगा वो वर्तमान घट है उस वर्तमान घट को लेकर के आप चिंतन करेंगे भूत घट को लेकर के नहीं या भावी घट को लेकर के नहीं वर्तमान धर्म ने खटाज से विशिष्ट ही है वो ऐसा क्या है भूत सूक्ष्म एक बुद्धि के निरा ग्राह्यम थे निर्ग्राहम निरंतर निरंतरता को निर्सय जैसे बात यह है ना आपका अबे अव्यवहित निकाला ना तस्मिति निर्दिष्ट पूर्व से निर्कार क्या करते हैं निरंतर अव्यवहित यहाँ पर भी है निर्ग्राह्यम मैंने निरंतरीय ग्राही हम लगातार एक आकार वृत्ति चलेगा एक बुद्धि निर्ग मन एक चित्त वृत्ति के द्वारा निरंतर ग्राही है क्या भूत सूक्ष्म वही आपका आलंबनी भूतम, वही समाज प्रज्ञा का विषय भूत सूक्ष्म को ही भूतम विषयी भूतम सामद प्रज्ञाया उपतिषते सारेकोपस्थिति होना ही स समाधि सामि या पुनः निर्विचारा के लिए या पुनः सर्वथा यान शांतोदिताव्य प्रदेश्य धर्म अनशुर्म सर्वधर्मातिषु सर्वधर्मात्मक सपत्ति सा निर्विचाराच्यता उसका अभिनय करके बाद बताएंगे एवं स्वरूप विचार का अभिनय अभिनय अभिनय करेंगे निर्विचार का का का भी करके दिखाएं का मतलब क्या स्वरूप कथन करना ये तो लक्षण है एक दृष्टान को लेकर उस स्वरूप कथन करने का नाम ही उस लक्षण का अभिनय आगे करेंगे अब यह लक्षण में देखिए या पुनः सर्वथा कथ सर्वेणा सर्वेण तो का भी अत्या करेंगे वहां पर नील पीतादिक्रमेण सर्वेण का मतलब सर्व, सर्व था, प्रकार सर्वथा थाल प्रत्येक प्रकार प्रत्येक होता है सब प्रकार से और उसका नील आदि रूप आदि से इतनी केवल गट नहीं देखना अभी तो उसके रूपादि के तह तक पहुंचा सर्वथा और सर्वतः प्रत्यात्व सर्वई सर्व देश काल निमित्ता अनुभव देश का निमित्त इनकी के अनुभवों के द्वारा लेकिन शांत अव्य प्रदेश धर्म अनवच्छिन्नी शांत मने अतीत उदित मने वर्तमान अव्य प्रदेश मने भविष्य धर्म ये अंतर हो गया ना न वो ग्रहण कर रहे हो कार्य को न वर्तमान रूपे न भविष्य कार्य को मान रहे हैं लेकिन कार्य को किसी काल से परिचिनत्व ग्रहण नहीं कर रहे हैं काल से अपरिचिन्न ग्रहण कर रहे हैं सर्वधर्मानुपातिशु सर्वधर्मानुपातिशु मैंने अनुमानेश सर्वधर्मात्म के शु समापति और सर्वधर्मात्मक भी है वो ऐसी जो समापत्ति होती है सा निर्विचारा कहने का मतलब वहां पर किसी विशिष्ट रूप को ग्रहण नहीं तो करते भूत सूक्ष्म का विशिष्ट रूप नहीं यह कारण अमुक कार्य का ऐसा ग्रहण नहीं करेंगे हम कारणत्व तो नहीं कल ग्रहण हुआ सकल धर्मों के प्रति क्योंकि गंध तन मात्रा केवल घट का कारण नहीं है गंध तन मात्रा पट का का कारण है मकान का कारण है हर चीज का कारण है गंधन मात्रा जितने भी प्रक्रिया और पार्थिव वस्तु सारा का सारा है उन का कारण अर्थात क्या है पहले आपने एक कार्य विशेष को लेकर वर्तमान काल परिचि एक देश परिच्छि एक निमित्त घट विशेष को लेकर कारण तक पहुंचे थे और आप उस विशेष को त्याग करके शांतवित और अव्यपदेश अर्थात भूत वर्तमान भविष्यत काल से अपरिचिन करता हुआ अर्थात एक व्यक्ति विशेष को न लेते हुए सर्व कार्य के प्रति इसे क्या सर्वधर्मात्म के सर्व कार्य का सामान्य कारण रूपा केवल भू सूक्ष्म मात्र का ध्यान होने लगना ये सब विचारों से भी उच्च कोटि टिका है पर्याप्त स्थूल केवल घट केवल घट में भी शब्द अनुल्य की घट आवर्णनीय रूपे ने आपने उसका अनुभव किया का हुआ और उसे कारण में गए एक कार्य द्वार कारण में जाना इस विचारा हुआ सर्व कार्य का साधारण कारण रूपे न ग्रहण करना ये निर्विचारा होगा अभिनय के बता रहे एवं स्वरूपम भी तद्भूत सूक्ष्म ये ते नहीं समाज प्रज्ञा स्वरूपर अंजय इस विचार के लिए कह रहे हैं एवं स्वरूप सूक्ष्म आपका सब विचार समाधि में ऐसा अनुभव होगा घट का घट रूपी जो कार्य मेरे सामने में दिखाई दे रहा है इंद्रियों के द्वारा इस घट रूपी कार्य का ऐसा ही है कारण बिल्कुल दृढ़ निश्चय एवं भूतम एवं भूत शुक्ष्णा भूत सूक्ष्म भवती अर्थ तो बंद तन मात्रा ऐसी ही है ऐसे सम्यक ज्ञान हो जाना एक कार्य आलंबन हो करके घटा कार्य विशेष को लेकर के तत्कार तक पहुंचा है आपने और इस कारण को सम्यक ज्ञान कर लिया उस कारण का एवं भूतम एव एवं स्वरूपम एव ही तत्भूत सूक्ष्म ये तेन ते स्वरूप आलंबनी भूतम और तन्मात्र स्वरूप से ही ये घट आलम्बित होकर के विराजमान है इस प्रकार का जो अनुभव है समाधि प्रज्ञा स्वरूप जो समाधि प्रज्ञा का स्वरूप है जब उपरक्त हो जाता है एकदृश ज्ञान विशेष से आपकी समाधि प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की जो वृत्ति उपरक्त हो जावे उसका नाम सविचारा समाध प्रज्ञा चवरूप शून्य ही वर्थ मात्र यदा भवती तदा निर्विचारा और जब प्रज्ञा ऐसी है लेकिन अर्थमात्र निर्भास हो रहा है और अब पुनः उसके एवं रूपम करके अब शब्द प्रयोग कर रहे थे अब शब्द प्रवनिवस्था क्योंकि तीन था ना अर्थ ज्ञान और शब्द शब्द हट गया अर्थ ज्ञान मात्र गया ज्ञान अर्था अर्थात अर्थाकरेण भाषित होने लग गया उसको कहते हैं स्वरूप शून्य ईव अर्थ मात्र अर्थ मात्र रह गया अर्थ विशेष ज्ञान रह गया ज्ञान ही अर्था अर्थाकरेण भाषित होने लग गया और उसका कारण ही भूत जो शब्द आदि थे करण अंश जो था वो हट गया ग्राही भूता भूत सूक्ष्म और ग्रहिता दोनों एक हो गया ग्रहण नाम का जिस बीच में से गायब हो गया ये ध्यान की अवस्था करते करते इस तरह से स्थिति में जब पहुंचती हो तदा निर्विचार आयुक्त है उस तब उसको निर्विचार समापत्ति कहा जाता है समप्रज्ञा समाधि कहा जाता है तत्र महदस्त विषया सवित निर्वित सूक्ष्म विषया स निर्विचार आच्चा इसे साफ कर दे संग्रह संक्षेप में तो आगे आगे बढ़ना है ना इसीलिए वस्तु विषया सवित निर्वित होती है और सूक्ष्म विषया सविचार निर्विचार आची थी एवं उभयोर ये तो ये, ये निर्वित विकल्प निर्व्याख्या थी एवं उभ अर्थात निर्वित उभर मने निर्वित निर्वितर्क या एवा निर्वितर्क का लक्षण करने के द्वारा ही हमने विकल्प हानि मैंने विकल्प शून्यता शब्द शून्यता ग्रहण शून्यता केवल ग्राही और ग्रहित्र भेद मात्र हो गया यह बात हमने पूर्व में व्याख्यान कर दिया है व्याख्या था अतः चार प्रकार का मुख्य समाधिया आपने देखा लेकिन इसी आगे जब बढ़ते जाता है पहले दो में पहले और तीसरे में पहला और तीसरे में त्रिपुटी है ग्राही ग्रहण ग्रहिता तीनों ही हैं, लेकिन दूसरे और चौथे में ग्राही और ग्रहिता दो ही हैं, और पांच में केवल ग्रहण रह गया और सूक्ष्म में आ गए भू सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म में इंद्रिया करण ग्राही ग्रहिता भाव साठ करके ग्रहण ग्रहिता भाव में आ गए ग्रहण और ग्रहिता एक हो गया वो उससे भी उत्कृष्ट हो गया कारणों से भी उत्कृष्ट होता है अस्मिता केवल गृहता स्थित है स्वरूप में नहीं विशिष्ट रूप में नहीं अभी भी है वो सारे चीज निर्विचारा का उत्तरवर्ती जो है गतिविधियां समझनी चाहिए अच्छा ग्राही विषय का चार हो गया ग्रहण विषय का एक और ग्रहित्री का एक हो गया तो ग्रही का के पराकाष्ठा जो निर्विचारा बताया गया था वो सी का ही उत्तरवर्ती भी जो ग्रहण का है जिसका नाम भले आपने सानंद कह दिया था लेकिन वो भी निर्विचारक ही उत्कृष्ट कोटि है वहां भी निर्विचारा है वहां दो है ना ग्रहण और ग्रहिता, ग्रहिता है और ग्रहिता मात्र जो वहां पर भी है साक्षी है विशिष्ट अहंकार को देख रहा है बुद्धि और महात अहंकार तो तो दोनों काम इसलिए का नाते निर्विचारा ग्रहण विषय निर्विचारा और ग्रहित्री विषय निर्विचारा इतने तो निर्विचारा हो गए लेकिन यहीं पर समाप्त नहीं होते कहानी इससे और आगे बढ़ते हुए कहेंगे जो है इसकी अंत कहाँ है सूक्ष्म विषय का तारतम्यता अंत कहाँ है प्रधान तक जाना पड़ेगा मूल प्रकृति में अंत भूत सूक्ष्म का सूक्ष्मता के तार सूक्ष्म विषय के तारतम्यता है यहाँ पर भूत सूक्ष्म का नहीं सूक्ष्म विषय के तारतम्य भू सूक्ष्म कहने से जो पंच महाभूतों का कारणीभूता तत्व तो हो गया परमाताए उसकी तारतम्यता नहीं करना है वो तो अंत यही है भूतों का अंत जो है वही लेकिन सुख विषय की तारतम तो भू भूसूक्ष्म से भी सूक्ष्म विषय कौन है इंद्रियां इंद्रियों के से भी सूक्ष्म विषय कौन है अस्मिता अहंकार उससे भी सूक्ष्म विषय महातत्व उससे भी सूक्ष्म विषय प्रधान मूल प्रकृति वहां तक सारे बोले कोई कह सकता है उससे भी सूक्ष्म विषय आत्मा तो वो नहीं लेना उसके लिए अगला सूत्र आरम्भ कर रहे हैं उसके महाभारत का समित पर एक लक्षण सुंदर श्लोक दिया है अव्यक्तम क्षेत्र लिंगस्तम गुणा प्रभवाप सदा पश्चिम लीनम विजानी शुणोमी चेजाना मिशनोमी चैसे विचार समाधि आदि युग ले जान के लिए जानके दे रहे हैं अव्यक्तम क्षेत्र लिंगस्थम अव्यक्त और क्षेत्र का लिंग जो है महातत्व गुणानाम प्रभुआ और गुणों को उत्पत्ति सदा पश्चा हम लीनम और इन सारे चीजों को अपने में लीन हुआ मैं निरंतर देखता हूं जानता हूं और सुनता भी हूं शब्दोल्लेख भी है है ना ज्ञान भी है और पश्चिम करके अर्थ तीनों जहा होता वही सभी तर्क स्थूल है तो सवितर्क है सूक्ष्म तो सभी इस तरह से महाभारत आदि में भी इन सब का विचार किया हुआ है सूक्ष्म विषय की तारतमिता का बता रहे अगला सूत्र में सूक्ष्म विषय पंचा अलिंग पर्यवसान निर्विचार की जो समापत्ति है निर्विचार संप्रज्ञा समाधि य तन्मात्रु एवं अवसानम चेत वह तन्मात्रा में ही रुक जाना चाहिए कोई कहता है तो नहीं नहीं तनमात्राओं का में समाधि लगाने मात्र से काम चलता नहीं मुक्ति नहीं हो सकती है कि तनमात्राओं से भी आगे अपने आग स्वरूप तक पहुंचना है स्वरूप तक पहुंचने के लिए कहते हैं उसका अवधि क्या है बताओ पहले आलिंग पर्यवसान का सूक्ष्म विषय जिन पर व्यक्ति अपना ध्यान आकार वृत्यो के माध्यम से समाहित होता है प्रज्ञा समाधि को प्राप्त करता है उसकी अवधि कज अलिंग ही उसका अवधि है अवधि है है ये समझा रहे अव्यक्त मैंने मूल प्रकृति या प्रधान ये सब पर्याय अच्छी है अलिंग मैंने उसका और कोई कारण नहीं लिंगम मन कारणम नैवित कारणम यश्य लिंगम यश्यलिंग जिसका और कोई कारण नहीं सभी का आप कारण देखते देखते देखते मूल प्रकृति या प्रधान तक पहुंचे हैं लेकिन उसका भी और कोई दूसरा कारण न होने के कारण उसका नाम एक अलिंग भी है उससे सारी चीजें व्यक्त होते हैं लेकिन वह किसी का व्यक्त नहीं है न कस्मा चित दृष्टिया व्यक्तित्व अस्थिति अव्यक्तम इसका नाम अव्यक्त भी दिया वह किसी अन्य कारण दृष्टिया व्यक्त नहीं होता अत उसको अव्यक्त कहते हैं तिथि कहिए अव्यक्त कहिए मूल प्रकृति कहिए प्रधान कहिए सब वाची है योग पार्थिवस्याणुर्गंध तम सूक्ष्म विषय आप्य से रस तन मतम तेजस से रूप तन्त्र वायवी से स्पर्श तन मतम आकाश शब्द तन्मरमतीहंगार अंग्रम सूक्ष्म विषय िंगम तरह से अलिंगम सूक्ष्म विषय न चाह अलिंगात परम सूक्ष्म अस्ती जितने पार्थिव पदार्थ संसार में देखते हैं इन सकल का अति सूक्ष्म कारण क्या है स्वरूप क्या है कंधतन मात्रा सकल जलीय पदार्थों का अति सूक्ष्म तत्व क्या है कदर तन इसी प्रकार से समस्त तेजस्वी सूक्ष्म तत्व है रूप तन मात्रा समस्त वायवीय कार्यों का अति सूक्ष्म कारण है आपका स्पर्श तन मात्रा और समस्त आकाशीय कार्यों का बहुपाली आकाश व्यक्ति हो उनके कार्यो का जो मूल स्वरूप जो तत्व है कारण तत्व है, वो शब्द तन मात्रा है इन सारी तन मात्राओं का तेषांत है इन सारे पांच प्रकार की तन मात्राओं का कारण है उससे सूक्ष्म तत्व है तो वह अहंकार है अहंकार का भी सूक्ष्म विषय कौन है अहंकार से भी जो सूक्ष्म विषय है अहंकार का भी जो कारणभूता तत्व है वो है लिंगमातम मने महत्व जिसका कोई कारण विद्यमान है लिंगमात मन महात सूक्ष्म विषय और लिंगमात्र से आप उस तो महतत्व का भी अपेक्षा से और भी जो सूक्ष्म विषय कौन है कद अव्यक्तम प्रधानम मूल प्रकृति ही स्तम की साम्य अवस्था खुशी को कहते हैं प्रकृति। अलिंगात परम अलिंग से भी कोई सूक्ष्म बताओ कहते नहीं अलिंगात परम न सूक्ष्म अलिंग से भी पर और कोई सूक्ष्म वस्तु हो ऐसा नहीं माना गया पक्ष गति पुरुष सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म पुरुष तत्व आत्मा है ब्रह्म सत्यम है तो सही तत्व तो, तो, लेकिन उसका कारण नहीं उपादान कारण नहीं हम जो विषय की तारतम्यता जो चलाए हुए हैं ये क्या है उपादान कारण संवाय कारण घट का समय कारण कपाल कपाल का पिंडपिंड के समय कांडा का समय कारण त्रषु ये क्रम सं चले आए ना समवाय कांड जो नहीं है कि भाषा में समवाही कारण है वेदांत की भाषा में उपादान कारण इस कारण की परंपरा को हम ढूंढ रहे थे निमित्त कारणों को हमने जोड़ा नहीं है कहीं भी कार्य कारण भाव के तारतम्यता जो देखा गया है वह भू सूक्ष्म से लेकर के सूक्ष्म होते होते तो भू सूक्ष्म से जाते जाते अपने जो गए हैं इसे उपादान कारण की परंपरा है यहाँ कहीं निमित्त कारण की परंपरा नहीं इसीलिए आत्मा नाम वस्तु यद्यपि इस प्रधान से सूक्ष्म है प्रधान तो जड़े हो तो चेतन भी है लेकिन फिर भी वह इससे भी सूक्ष्म उसका मूल प्रकृति या प्रधान के साथ में उपादान कार्य कारण भाव नहीं है वो आगे करे सत्यम ठीक कहते हो लेकिन यथा लिंगा परम लिंग से सूक्ष्म न चैव पुरुष जैसा आप लिंग महत्व को दृष्टिकोण से परमलिंग भूता अव्यक्त है अलिंग है उसमें सूक्ष्मता उपादान कारण दृष्टिया देखा है न पुरुषस्य उस प्रकार पुरुष के अंदर उपादान कारण सूक्ष्म तो क्यों क्या है वो कहते हैं किन्दो लिंग से अन्वयी कारण अब यौगिक भाषा प्रयोग कर रहे न्याय को समय कारण वेदांति में उपादान कारण यौगिक भाषा में अनवयी कारण लिंग का मान महात का अन्वयी कारण है मान उपादान कारण है समय कारण है अलिंग लेकिन उस अलिंग का भी अन्वयी कारण पुरुष न भवती पुरुष जो अनवयी कारण नहीं है हेतुस्त भवती हाँ निमित कारण जरूर है या हितुशब्दार निमित निमित कारण तो जरूर है लेकिन उपादान करने अनवयी करने समयकरण नाम से उसको कहा नहीं जाता अतव सूक्ष्मता के तार विचार करते हैं हम अलिंग में ही जाकर के हम समाप्त कर देते हैं पुरुष को ग्रहण नहीं कर पाते अत प्रधान सूक्ष्म व्याख्या इसलिए प्रधान में मूल प्रकृति या अलिंग या व्यक्त या जो शब्द से कहा जाता है ऐसा उस तत्व के अंदर सूक्ष्मता कैसी है निरतिशय उससे आगे अतिशय की अपेक्षा नहीं है निर्तिशय सूक्ष्म प्रदान में ही है यह बात व्याख्यात हो गया नकिंचित लिंगयति गमयती थी अलिंगम चंद्रिका कारण तो ऐसे व्याख्या किया जिससे अजय और किसी अन्य से लिंगित नहीं होता उत्पन्न नहीं होता अभिव्यक्त नहीं होता प्रकाशित नहीं होता उसी का नाम अलिंग होता है ऐसा तत्व से भी बढ़कर और उसे सूक्ष्मता को अनवयी कारण उपादन कारण या समय कारण अम्क वस्तु न होने से वही सूक्ष्मता के तारतमता का पराकाष्ठा है अब पूर्वोक्त चारों प्रकार के समाधियां जिसे तारतम्य बढ़ाते हुए आप अलिंग समाधि तक ले जाओ अलिंग निर्विचारा समाधि तक सारी के सारे, सारे चीजें क्योंकि अहंकार में आ गई तो अस्मिता हो गया इंद्रियों में आए तो ग्रहण हुआ उसको आपने करिया आनंद सानंद संप्रज्ञा समाधि वहां से थोड़ा अस्मिता में अहंकार में आ गए तो आपने उसका नाम रख दिया शासविता और उससे लिंग में आइए उसका नाम रखिए लिंग समाधि उसके ऊपर और आओ अलिंग निर्विचारा समाधि लेने सारी समाधिया ताबीज समाधि ये सारे के सारे जितने भी है लेकिन सबीज समाधि है इन समाधियों को पाने वाले व्यक्ति मुक्त कभी नहीं हो सकता मुक्ति का साधक साधन समाधिया नहीं है इन सभी में भी विद्यमान रहेगी मैं पहले भी एक दृष्टान दे चुका हूं एक बात एक महात्मा चतुर्मास किया तो ये गंवार था बड़ा सेवा करता था खूब उनकी जो है मालिश भी करना दूध लाना भिक्षा लाना गाँव से साफ करके चारों तरफ लेप पोत करके साफ सुथरा करके मेंटेन करता तो में तो योगी का क्रिया भी करने लायक है नहीं शरीर भी ऐसे भय जैसे ही था न पद्मासन लगाए न कोई आसन लगे उससे प्राणायाम क्या करेगा क्या समझाए तो फिर क्या करे लेकिन महात्मा दयालु थे उनने पूछा भाई बताओ तुम क्या चाहते हो चार महीना चतुर्माष्ट में इतनी सेवा के मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद नहीं देना चाहता हूँ तुम क्या चाहते हो मांग लो वो तो कहते हैं महाराज आप जो है सवेरे बैठे रहते थे ना क्या करते थे बताइए पहले उन्होंने सीधे शादी में कह दिया कि मैं एक खेचरी मुद्रा लगा करके बैठा रहता तो मेरे को वही चाहिए वहा था मुझे फंसे क्या करे तो खेचर मुद्रा की बात कर रहा है अभी से तो कराने में तो कई भी जाएंगे हैं कितनी मोटी जीवा कैसे पतला करे उसकी नाड़ी काटनी कड़ी झंझट वाली मामला है ये तो कर नहीं पाएगा मैंने चलो अपने सिद्धियों को इस्तेमाल करके इसको हम मुद्रा में लगा देते है बैठ जाओ और सर पे हाथ रख दिया उन्हें और खेचर मुद्रा लग गई कृपा तो मात्र से हो मस्त हो गया वो समालिष्ट हो गया और जट समाज में बैठा हुआ है ही अलिंग समाधि में चला गया होगा वहीं बैठा हुआ तो गांव वाले उसमें महात्मा जी वहां से चले गए गांव वाले देखते ही लाल आया नहीं क्या बात है लड़का तो गए ढूंढते फिरते देखा तो कुठे में बैठा हुआ है बचाया सब कुछ किया हल्ला किया झकझ जाए कहा समाधि में पड़ा है प्रकृतिलय समाधि जैसे अलिंग समाधि बैठा हुआ तो है उन्होंने देखा यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं इसको उन्होंने पालकी बनाए उठा करके उसको गाँव ले गए घर पे ले गए उसको रोज नहलावे अभिषेको क्या कहो तो उठता नहीं बैठता नहीं खाता नहीं पीता नहीं अलब समाधि में पड़ा हुआ अब ये लगभग दो साल बाद तो फिर दोबारा आए दोबारा आए जब तो गाँव वाले गा को घेर लिया पकड़ लिया वो ढूंढी रहे थे कहा लड़के का तो बर्बाद कर चला गया तो। परेशान है जरे मूर्ति संभाले हुए तो पकड़ में आ गया महाराज बड़ा खुश हुए सब पकड़ लिया उसको बोले कि महाराज बताओ इसको क्या करना है कैसे तुम क्या कर गए अच्छा तो नहीं ये बिल्कुल ऐसे समय कोई फर्क नहीं शरीर तो में लेकिन बड़ा आश्चर्य अमृत पा रहा था ना वो ये तो होता है खेचरी मुद्रा में अमृत जो गिर रहा है भस्म नहीं होता वो अपने शरीर में लग जाता है उसी आनंद में मस्त हो जाता है इसीलिए शरीर में पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे रहता है तो कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं हम आए तो संभाल लेंगे तो सब किसानों ने हाथ रखी और केसर को खुलवा दिया उसका जा खुल गया खुला देखा करके मींद तो लाठी कहाँ है तो कहाँ है क्या हो गया तपाशे क्यों मेरे को क्यों देख रहे वो कहते तुमको पता ही नहीं तेरे को क्या हुआ था इस तरह के जड़ समाधि वासना अंदर वही है ना गाय चराने का लाठी ढूंढ रहा हो बेचारा जगते ही बराबर तो ये विशेषता है इस बीच वासना विद्यमान रहती सभी ताबीज समाधि ताह चतसनापत्तो बहिर्वस्तु बीजा समाधिर बीज ताह चतसरा वे चारो के चारों प्रकार की जो समाधिया विचार हुई है समापत इन सभी में आप अपना पुरुष स्वरूप से भिन्न वस्तु ही विषय है ना चाहे मूल प्रकृति तक भी क्यों ना लो वो सब क्या है पुरुष से भिन्न पुरुष के भाई है इसलिए बहिर्षय ही है भले स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे ही क्यों ना हो है ना लेकिन है वो सब क्या विषय पुरुष से भिन्न विषय अर्थ स्वरूप तो का समाधि नहीं है अस्वरूप समाधि में चला गया है इसी जितनी प्रकार की समाधियों का आपने वर्णन करके पढ़ा है समझा है वो सब बहिर्वस्तु बीजा बहिर्वस्तु ही विषय बनकर केव समाधियों में कारण बना हुआ है अतएव समाधि रपी सबीजा और समाधि भी सबीज समाधि का जाएगा तथा स्थूल अर्थ्य सभी तरको निर्मितर का सूक्ष्मिचार निर्विचार चतुर्धा उपाध तो रह इनमें भी पूर्व में जो बता दिया दो बार आप कहते हैं ये चारों कौन चारों स्थूल अर्थ में जो सवितर निर्वितर गए और सूक्ष्म में जो आप सविचार निर्विचार समाज लगाते हो उत्तार से अलिंग समाधि तक की सारी की सारी, सारी चीजें कैसी है सभी समाधि है क्योंकि इन समाधियों से आप अपने अविद्या क्षेत्र में उतरे खेती जो है वो नष्ट नहीं हुई है अविद्या बनी रहेगी सारी वासनाएं रहती है उसी प्रकार जिस प्रकार आप शिप्ती में स्षिप्ति भी समाधि है हमारे आचार्य शंकर साहब कह भी दिए निद्रा समाधि स्थिति नि? निद्रा और कुछ नहीं वो समाधि के समान है वो भी क्योंकि निद्रा में होता क्या है सारी चीजें खत्म आप अपने अविद्या में सुल पड़े प्रकृति लय हो रखा है लेकिन अविद्या है आते उसके अंदर वासनाएं भी है। केवल अविद्या होती तो भी मुश्किल था क्यूँकी मनुष्य बन के सोया और जब जाए तो गधा बन के जब जाए क्या में तो सारी चीजें है ना। नहीं, नहीं इसी की वासनाएं भी है वहाँ पर एकद नाम एक देश जिस सारी चीजें जो जो आप यहां ग्रहण किए वो वो सारी वासनाओं के सहित अविद्या होने के नाते जब जगते हो तो अविद्या उन वासनाओं के साथ बार लाती है अतव उन वासनों के अनुरूप आप अपने आप को पूर्वत ग्रहण करते हो केवल विद्या भी नहीं वासना विशिष्ट विद्या। इसलिए कहते हैं सभी समाधि सशक्ति के समान इस सारी समाधियों में भी अवासना विशिष्ट विद्या बनी रहती है अतएव इन समाधियों से मुक्ति नहीं हो सकती ये सारी समाधियां बाल के समाधि के समान है में। लेकिन पूर्व में जे समझा चुके हैं इनमें से किसी भी समाधि का एक क्षण भी छोटा सा थोड़ा सा झलक मिल जाए आप उस धर्म में समाधि के लिए प्रयास करेंगे स्वरूप समाधि के लिए प्रयास करेंगे नहीं तो बदल जाएंगे आस्तिक भी जैसे नास्तिक हो जाता है उतारते उतारते आरती जो है घंटी बजाते बजाते परेशान हो जाए तो घरेगा एक आदमी घंटा बजाता था आप जुदादारी बापा मंदिर देखे ना जुदादारी बापा आश्रम एक हरिद्वार जुदादारी बाबा आश्रम बहुत बड़ा घंटा इतना बड़ा घंटा दस फुट का बहुत बड़ा घंटा और उसमें जो बजाएगा तो बहरा तो हो ही जाएगा अब एक को पहले पहला जब बजा उसको बड़ा अच्छा लगा भाई क्या आवाज क्या गुंजन है इसकी बड़ा बड़ा मस्त होता था बड़ा तो आनंद से, धीरे धीरे, धीरे, धीरे हो <laughs> बहरा हो गया हो गया तो लिख के क्या लिखता है ये इस प्रकार के भगवान की, की सेवा बिल्कुल बेकार है निर मेरा जीवन बर्बाद हो गया और गुरु को सब को खूब गालिया ऐसा फल तो हमको बेकूफ बना के जिंदगी खराब कर दिया मेरा अब मैं भी नहीं सुन सकता कुछ भी नहीं सुन सकता यूं करके, आंखें भी सब ऐसा, हालत हो गया था हम लोग जब भी मिलने जाते थे कभी ऐसा भूल नहीं करना लिख के, कभी ऐसा भूल नहीं करना लिख लिख के बताता था सेवा करो अक्कल से करो बोलता था लिखता था उसे सेवा करो इन अकल से करो ऐसी काम नहीं करना जिसे तुम्हारे जिंदगी खराब हो जाए कोई इंद्रिय खराब हो जाए साधना चौपट हो जाएगी तो हमने उसको पूछा लिख करके कि भाई तुम बहुत अच्छे स्थिति में हो क्यों तो नहीं समझते हो तो कैसे कभी जानते हो कंस से भी तो तुम अच्छे हो मैंने उसको कहा तुम कंस से बहुत अच्छे हो वो समझ नहीं पाए पहले लिखा उस महाराज में कुछ नहीं समझ में आ रही आपकी तो क्या बात अब क्या ना चारे? देखो द्वेष भावना से भी भगवान की भक्ति होती है और तुम बाह्य किसी प्रकार की हिंसा के बिना द्वेष भावना से भगवान की भक्ति कर रहे हो कंस तो बाहि हिंसा विशिष्ट द्वेष भक्ति किया था और तुम हिंसा तो कुछ नहीं कर रहे हो ना 24 घंटा भगवान को गाली दे रहे हो भगवान से द्वेष कर रहे हो इसे बढ़िया भक्ति क्या होगी तेरी इसे जल्दी तेरे पैसा लाभ होगा देख लेना कहता है ये नहीं हो सकता है पाप का घड़ा भरेगा कैसे होता है संस्कृत हिंसा भी किया था मैंने कहा देखो उसके लिए वो जरूरत था तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है इतना अंतर समझ लो तो ऐसा हो सकता है क्या मैंने कहा लगे रहो चौबीस घंटा छोड़ना नहीं भगवान को पीछे पड़ जाओ आप आश्चर्य करेंगे उस, उस दिन के लगभग एक साल कुछ दिन ही बीते थे वो ढूंढते ढूंढते हरिया नहीं निकलता हुआ उसे पता भी नहीं है एड्रेस हमने बताया था याद थी उसको कहा लोगों से पूछते पूछते पूछते पहुंच गया उन्हें कहा कैसा है वो कहता है अब रोज ही मुझे राम जी का दर्शन होता है देखा आनंद आ कि नहीं आ गया अरे मैं सोचता हूँ और दस गाली ज्यादा आनंद आ गया देखो मैं और दे दस नहीं और सौ दे दे ताकि साथ मिल जाए तेरे को मिल जाए बिल्कुल निश्चय है उसके बाद वो वहां नहीं रहा हरिद्वार छोड़ के सीधा हिमालय में चला गया फिर पता ही नहीं चला कहें तो मतलब साधना किसी प्रकार से नहीं लगता है शुरू में आ जाती है लेकिन वैसा नहीं है इसलिए इन्होंने पूर्व में कहा था इस साधना में कहीं थोड़ा सा भी आनंद का अनुभव हो जाए ये भले ही सारी जट समाधिया हैं, सब बेकार समाधिया हैं, मोक्ष में कोई उपयोग नहीं इस चीज का साक्षात लेकिन परम्परा उपयोगी इसलिए बन जाता है कि इनका एक क्षण में थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है तो अवश्य व्यक्ति को और आनंद आने लगता है मजा आने लगा गाली देने में भी मजा आने लगता बड़ा अच्छा लगता था और ढूंढता था नहीं गालिया ढूंढ रहा है हाँ। बोलता था मेरे को नई चीजें चाहिए नहीं क्या चीज चाहिए थोड़े नहीं गालिया चाहिए बोला बड़ा हसी बड़ा आनंद आयोजन वाह कमाल है ये कैसे भी हो चाहे द्वेष से हो चाहे प्रेम से हो उसने वस्तु को पा लिया लक्ष्य को प्राप्त किया तो वही रास्ता है यहाँ पर भी सर तो सतर्क क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए सभी क्यों कह रहे हैं तक ये ना समझ आप यही पर रुक जाए ये तो लोगों को क्या होता है ये सब समाधियों में ही आदमी फंस जाता है इन समाधियों में विभिन्न प्रकार की आपको वृद्धि सिद्धियां भी प्राप्त होती वो सबसे बड़ा घातक है व्यक्ति के लिए साधक के लिए घातक इन समाधियों में सबसे बड़ा यही है कि ये आपको सिद्धियां देते हैं आगे उनका वर्णन करेंगे उससे पूर्व कुछ और बात कहने जा रहे हैं निर्विचार समाधि का भी पराकाष्ठा में क्या होता है अंत यह भी आपको पहुंचाएगा जाएगा शुद्धि में ही धीरे धीरे आपकी अंतगण इतनी शुद्ध हो जाएगी आपका अपने आभास हो जाएगा तीसरे कहते हैं निर्विचार वैशारद्य प्रसाद इस निर्विचार समाधि का भी निर्मल अवस्था पहुंच जाए अत्यंत निर्मल अवस्था को प्राप्त हो जाओगे जब तब अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म चित शक्ति का ख्याति हो जाएगी चित शक्ति अपने स्वरूप शक्ति जो चैतन्य स्वरूप है उसका आपको झलक मिल जाता है प्रतिष्ठा नहीं होती अभी आप निर्वी समाज के प्रयास में तीव्रता कर जाएंगे स्वतः जब निर्विचार समाज की पराकाष्ठा में जब पहुंच लगेंगे तब उसका थोड़ा सा झलक मिल जाएगी अब वो यदि मिल जाए तो फिर वो आदमी कभी भी किसी सिद्धि का चक्कर में फंसेगा नहीं किसी भी चक्र में फंस नहीं सकता वो तो चल पड़ा उसकी गाड़ी लेकिन उससे पहले पहले तक निर्विचार वही वैशारद्य प्राप्ति पूर्व तक ही खतरा है इस मार्ग में जो राजयोग का मार्ग और क्रियाओं का मार्ग वर्णन कर रहे हैं अर्थ तो समाधियों को लेकर चलने की प्रक्रिया इस प्रक्रिया ईश्वर प्रणिधान में इतनी तो परेशानी नहीं है जितनी समाजी प्रक्रिया में परेशानी है और प्रणिधान के द्वारा भी समाजी प्रक्रिया में घुस जाता है तो और खतरे में फंस जाएगा इन्हीं चीजों को संकेत कर ले सूत्र ला रहे हैं इसकी वैशारद्य तक आपको रुकना नहीं है कहीं भी जैसा भी वृद्धि मिले सिद्धि मिले जो भी शक्ति आपको प्राप्त होता है उसको प्रयोग करने का प्रयास नहीं करती अगर कहीं भी आपने किंचित भी प्रयोग कर दिया वाचा, मनसा भी वो आग भी फंस जाएगा क्योंकि ऐसी दुनिया है या ऐसी माया है कोई आपके पास आवे आने जाने लगेगा भले आप मुंह से नहीं बोले आशीर्वाद भी नहीं बोला तुता नहीं बोला कुछ फल भी नहीं दिया कुछ भी नहीं किया काम यदि हो जाएगा ना उद्य का प्रचार कर देगा कहेगा उनके पास आने जाने से मेरा सब काम हो जाता है तुम ही आया जाया करो तुम्हारा काम हो जाएगा लाइन लग जाएगी सब आएंगे जाएंगे आपसे कुछ नहीं बोले प्रणाम करेंगे चले जाएंगे प्रणाम करेंगे चले जाएंगे। कोई फल देगा कोई चार पैसा रखेगा चला जाएगा लेकिन जो सब आने जाने लगेंगे ऑटोमेटिक बढ़ेगा वो इसे मनसा भी आपको किसी को आशीर्वाद नहीं देना <laughs> आशीर्वाद देना ही पाप है बंधन का कारण इस बात को जब तक तो समझेगा नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ सकता है साधक को अध्यात्म में आगे बढ़ना है इस रहस्य को समझना पड़ेगा किसी पर दया नहीं करना किसी पर आशीर्वाद नहीं देना दया करना महापाप है पर आशीर्वाद देना भी महापाप महासनो महापाप न भगवान वहा काम ऐसा क्रोध का हम तो कहते हैं दया ये है, आशीर्वाद महासनो महा साधन में सबसे बड़ा साधन और विचार